यादृश पुनर्योगिना उपादेय तादृशान वक्त सूत्र अवतारत्यंसा सामान्य कहा गया हिंसा में के लिए भाषण करने के लिए एक जहाँ हिंसा दिखा है वहाँ सत्य भाषण सत्य नहीं कहा ये पहले कहा था तो सामान्यतः सत्यम ब्रिया प्रियम ब्रिया ना ब्रिया सत्यम्रियम प्रियंत नानतम ब्रिया देश धर्म सनातन इसमें अभी कुछ विशेष रूप से कहेंगे कहीं सत्य यदि कहने पर किसका बध होता है हिंसा की तो हम मिथ्या बननी चाहिए ये कुछ धर्मेश है तो योगियों के लिए सामान्य सब तो निषेध कहा इसमें बताएंगे महाव्रत के होता है तेतु जाति देयानवचिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम सार्वभौमा यमा महाव्रतम सार्वभौमि में सिद्ध सार्वभौम ये यम यम सामान्य रूप से कहे गे यम के लिए विशेष कहते हैं यादसा सा पुनर्योगी नाम उपाध्या सामान्य यम कह गई जैसा योगी ग्रहण करें ये यम उनको कहने के लिए ये सूत्र है सर्वासु जाति आदि लक्षणा सुमि विदिता सार्वभम जाति देश काल समय जाति देश काल समय अनुवच्छिन्न जाति अवच्छिन्न देश अवच्छिन्न काल अवच्छिन्न समय अवच्छिन्न किसी जाति में किसी देश किसी काल किसी समय में इंसान नहीं करने वाले बहुत है किंतु योगियों के लिए जाति अवच्छिन्न देश अवच्छिन्न काल समय अवच्छिन्न कभी भी मिठ्या भाषण आदि नहीं करे ये सब कुछ कुछ जाति अवच्छिन्न देश अवच्छिन्न काल अवच्छिन्न समय अवच्छिन्न यम हिंसा आदि पालन करते हैं लोग ये सार्वभौम है जाति आदि देश काल अवच्छिन्न नहीं हो जाति आदि रक्षण चार भूमि डिजिटा है सार्वभौम यम के विषय में तत्र अहिंसा पहले अहिंसा के लिए कहते हैं जाति अवच्छेन्न अंसा के मत्स्य बंधक से मत्स्य सेव वान्य हिंसा कोई मछली पकड़ता है तो मछली में तो मत्स्य के लिए तो हिंसा करता है अन्य तो हिंसा नहीं करता है तो जाति अवश्य हिंसा हुई अन्य प्र हिंसा नहीं करता है शैव देशावश्य निंसा देश अवश्य न हिंसा कैसे न तीर्थ हनी चाहिए थी तीर्थ में हनन नहीं करेंगे अनन हनन करेगा हिंसा करेगा कुछ समय तो अहिंसा है शैव कालावचिन्ना चतुर्दश्या न पुण्य हनी हनिशा मीति चतुर्दशी पुण्य पुण्यतिथि में हन अहिंसा नहीं करेगा तो ये हो गया देश अहिंसा है शैव त्रिभीर उपरत समवचिन्ना त्रिभीर उपरत जो उपरत हो गया जाति देश काल से उपरत हो गया देव समय अवच्छिन्न समय देव ब्राह्मणार्थे नान्यत्र हमेशा देवता के लिए ब्राह्मणों के लिए तो हम हिंसा करेंगे हिंसा नहीं करेंगे तो हो गया कि समय अवश्य न यथा से क्षत्रियाणाम युद्ध हिंसा नान्य तो युद्ध तो करेंगे वही हिंसा अन्यतः हिंसा नहीं तो ये हो गया समयावच्छिन्न ये जाति देश काल समय अनवच्छिन्न ये तो जाति अवच्छिन्न देश अवचिन्न काल अवच्छिन्न का उदाहरण दिया जाति देश काल समय से अवच्छिन्न नहीं हो ये अहिंसा सत्य अस्थित आदि सर्वसेव परिपालनीय है योगी के लिए किसी जाति काल जाति देश काल समय अवचिन्न नहीं होनी चाहिए जाति देश काल समय अनवच्चिन्न जैसे मत्स्य घातक मारता है मत्स्य पकड़ता है तो मत्स्य में ही हिंसा अन्यत्र नहीं एक मत्स्य जाति के लिए हिंसा अन्य जाति के लिए नहीं है ये जाति अवच्छिन्न हिंसा है देश अवच्छिन्न हिंसा है किसी देश में अन्य देश में नहीं करता है तो किसी देश में हिंसा नहीं करता है किसी जाति में हिंसा नहीं करता है किसी काल में नहीं करता है ये हो गया देश काल अवच्छिन्न अहिंसा किंतु योगी के लिए जाति देश काल, समय से अवश्य नही अहिंसा सत्य अस्थ्य आदि जीते में सर्वथव परिपाल सर्वता ही ये अहिंसा में प्रतिष्ठित होनी चाहिए इसलिए सार्वभौम होगा सर्वभूमिसु विदित सर्वभम सर्वभूमिसु का सर्व विशेषु सर्वत्र अहिंसा सब देश में सब काल में सब समय में सर्वथेव अविदित व्यभिचारा सर्व प्रकार नाम जहाँ व्यभिचार नहीं हो हिंसा अहिंसा तो अहिंसा सर्वत्र अहिंसा सत्य अत्य इत्यादि सर्वत्र बराबर है ये होता सार्वभौम सार्वभौम महाव्रत में चित महाव्रत कहते ऐसे होना योगी के ग्रहण करना है इस प्रकार कहीं भी किसी देश का लादमी हिंसा नहीं करेगी टीका में सर्वासु जात्यादि भूमि सुविधिता सार्वभौम अहिंसा दें अन्य प्राप्ति अवच्य तो वन सुगम अन्य प्रापी जिस प्रकार अहिंसा के लिए कहा ऐसे सर्वत्र इस प्रकार जाति काल देश आदि से अवच्छ समझ करके योगी के लिए पूरा त्याग करना है किसी समय में किसी कारण में ऐसा नहीं किसी समय का नियम किसी नियम है कहीं भी विचार नहीं हो, हमेशा ही यह पालन करें यम संतोष तप्यायर प्रणिधान यम के बाद नियम बीच में नम के लिए विशेष योगियों के लिए कहा जाति देश दे काल समय से अवश्य नहीं वो हमेशा ही सत्य सत्यादी पालन करे ये सार्वभौम में ये महाप्रष्ट के लिए और नि शौच से सतोषाच तपस्ध्याय प्रणिधान्च शौच सतोष सा, तपस्ध्याय प्रणिधान ये नि एक एक अलग व्याख्या करते त्र शौच्जलाजनित मेद्याव्यवरणादीच बाह्य मृज्जलाजनिता बाह्य शौचं सर्वका सर्क शोधन मिट्टी जला आदि चारा आदि लगा करके मार्जना करके काम करना और मेध्या अव्यवहारण भोजन शुद्ध पवित्र भोजन शुद्ध भोजन करना ये भी यौच में था बाह्य शौचालय आभ्यंतर शौथ चित्तमला नाम आ चित्त में मल को आ साम आदि क्षाणन मल को नष्ट करना चित्त में मल है क्रोध मन मद मात् अश्वी आदि है उत्कर्ष सह नहीं होगा और दूसरे है गुण में दोषाविष्कार करना मानव दिखा ये सब जितने मलचित्त में उनका आठ कराना ख्यालना सा, साफ करना विपरीत भावना करेगी संतोष है सौ संतोष सन्निहित साधना अधिक से अनुपादक्षा जो प्राप्त तो हुआ प्रारंभ के अनुसार जितने प्राप्त तो हुआ इतने में संतोष सन्निहित जो अपने पास में उपस्थित है साधन से अधिक से अनुपादक्षा उपाध्यात्म इच्छा उपादेक्षा अधिक ग्रहण करनी इच्छा लेकिन जो प्राप्त तो हुआ इतने ठीक है अधिक ग्रहण करतोष है हमेशा ही यदि संतोष जितने प्राप्त होता है संतुष्ट रहे तो अच्छे साधन होता है और जो असंतुष्ट रहेगा जितने प्राप्त होने पर और इच्छा बढ़ेगी ये मिल जाए तो और इच्छा बढ़ेगी ऐसा कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है जो संतुष्ट होने का स्वभाव है कम से काम से संतुष्ट हो और जो संतुष्ट नहीं असंतुष्ट है अधिक से अधिक मिले तो भी असंतुष्ट है एक संतोष है पुरुष से परम निधान का बड़े धन संपत्ति ये भी नियम में जो प्राप्त हुआ प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त तो होता है अधिक मिले कम मिले जो अपने कर्म में उतने मिला अच्छा अधिक मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा कुछ प्राप्त हो तो कुछ दिन भोग करके समाप्त तो हो जाना है पास में अधिक रहे तो क्या है छोड़कर जाना है उसमें जो प्राप्त है संतुष्ट रह करके आगे कुछ करे यदि कुछ नहीं कर पाए तो ये खा पी कर भोग करके मर गया तो क्या हो जाता है ये विचार करके जो प्राप्त हुआ ठीक है इससे ही आगे हम स्वर्ष करते हैं ये मार्ग में चलने के लिए बहुत आवश्यक नहीं साधना जितने कम से काम हो इतने अच्छा इसे इस भावना करके संतोष है के तप है द्वंद्व सही द्वंद्व सहनम द्वंद्व को सहन करना है ये तप है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब वो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ विपरीत द्वंद्व तो जुगोलग आएगा ही उसको सहन करना पड़ता है ये तप है ये बड़ा तप है द्वंद्वश्चत सा पिपा से छीत उष्णे स्थाना साने काष्ट मौनाकार तो द्वंद्व जिघत सा पिपा से क्षुधा पिपाषा क्षुत पिपाषा छीत ये तो होता ही है तो स्थानासन है स्थान स्थानसन स्थान क्या है स्थान से ड्यूट कर स्थानम अवस्थान स्थिर रहना निश्चल रहना स्थान और आसनम तजम आसन तजम आसनजम च आसनजा बैठना स्थिर सुखम आसनम ये भी है जिस किस प्रकार में सहयोग करके रहना है बैठने पर बैठने के लिए होता है अभ्यास करना पड़ता है दुख होता है उसका सहन करना है निश्चल रहना है स्थाना, आसन एक आसन में रहना ऐसा करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है दुख उसको सहन करके अभ्यास करे तो आगे स्थिरता आती है स्थिरम सुखम आसनम आसन सिद्ध आसन होने पर ही आगे ध्यान होता है साधकों को साधु को तो अवश्य अभ्यास करना चाहिए एक आसन में तीन घंटा कम से कम बैठ सके यह अभ्यास करना है संभव है जो अभ्यास नहीं करते हैं ऐसा तो देखा गया पंद्रह मिनट भी नहीं बैठ पाते कोई तो पंद्रह लगा नहीं पाते हैं। एक पर लग जाए तो दूसरे पर नहीं आएगा बाई को लाए तो डाई में नहीं एक लाए तो दूसरा नहीं आएगा और सुखास न बैठेंगे तो सुखास न बैठेंगे तो ऐसे ऐसे कर रहेगा ऐसा <laughs> नहीं होगा नीचे नहीं लगेगा पैर ये अभ्यास नहीं करने से होता अभ्यास करने पर जितने बैठ सके बैठे 10 मिनट 15 मिनट कितने बैठ सके एक सप्ताह दो मिनट बढ़ाएं फिर एक सप्ताह दो मिनट बढ़ाएं तो महीना में आठ मिनट बढ़ जाएगा ना नहीं दो दो मिनट बढ़ाए तो ऐसे यदि करे महीने में पाँच मिनट बढ़ाए तो एक साल में एक घंटा बढ़ जाएगा अभ्यास से करने पर होता है दो मिनट तम इसे कहा जो नहीं कर पाए तो कम से कम दो मिनट बढ़ाओ पाँच मिनट बढ़ाएं एक सप्ताह तक यदि आधा घंटे बैठ पाते हैं पैंतीस मिनट बैठना एक सप्ताह तक कभी पैर नहीं टूटता है ना पैर कहीं भाग जाता है नहीं होता है अभ्यास कम से होता है सहय नहीं करने पर नहीं ऐसे करते करते आसन स्थिर होता है और अभ्यास करने के लिए खाली कोई ध्यान करते देता हूँ एक दस घंटा आसन किया बाकी तो हमें नहीं इतना नहीं हमेशा ही आसन करें जब बैठे तो आसन लगा कर बैठे एक आसन नहीं बैठे फिर दूसरा आसन करें कितु आसन लगाए कभी पद्मासन कभी सिद्धासन कभी सुखासन स्वतिकासन ये सरल आसन दो चार पाँच बैठे ऐसे अभ्यास करने पर तो अंग्रह होता है फिर आसन लगा सकता है ये अभ्यास करना पड़ता है एक आसन में बैठने के अभ्यास करना पड़ता है ये भी इस तजन तो दुख को सहय करना ये भी आ गया तप नहीं काष्ठ मौन आकार मौन दो प्रकार है एक काष्ठ एक आकार मौन में क्या है किसी प्रकार किसी को बताना नहीं कहना नहीं शब्द से तो नहीं करना संकेत करना एक काष्ठ मौन अरे कथा आकार मन है केवल शब्द से नहीं कहना शब्द प्रयोग नहीं करके संकेत के द्वारा कहना संकेत के द्वारा कह शब्द प्रयोग नहीं करते भी मन होता है ये आकार मोहन केवल बाघ इंद्र को रुख दिया बाकी हस्त के द्वारा संकेत के द्वारा करेंगे कोई कोई मुख बंद करके करे करके कहेंगे और डांटते भी ऐसे नारदेंगे नारज में सब सब चलेगा ये मुख को फलें नहीं कि नहीं मुंह करके और अधिक क्लेश बंद करके संकेत में नहीं करना तब तो होता है तो कुछ से ऐसे अभ्यास करना पड़ता है जो अभ्यास नहीं करते हैं बहुत बोलने का होता है तो कभी कभी ऐसे एक दिन में कभी एक समय लिया निश्चय क्या कुछ बोलेंगे नहीं नहीं और अभ्यास करने के बाद जो आज से साधक कोई जरूरी नहीं कि इतने एक घंटा हम एक दिन मौन लेंगे एक घंटा मौन लेंगे उसके अवेक्षा हमेशा ही मौन रहना चाहिए जितने आवश्यक है इतने कहना बिना आवश्यक शब्द प्रयोग नहीं करना ये अच्छा मौन होता है जब पाते है उस समय बोले अन्य समय चुप रहे विपरीत होता है स्त्रोत्र पाठ तो चुप रहेंगे अगर बंद हुआ या महीने के पहले हला गीताठ के पहले हला है भोजन भोजनालय में जो गीता पाठ हो जाएगा तो चुप हो जाएगी विपरीत होता है तो ये होना चाहिए अन्य समय में चुप रहे कोई पूछा बोलना इतने बोले जितने कम से समझ उसको समझ में आ जाए उसको सुनाई पड़े ज्यादा अन्य विक्षेप नहीं हो अधिक नहीं बोले ना पृष्टम कस्य च बुरीयाद न चाह न्याय न पृछतः जान नावी जड़बल लोकमाचरित अपृष्टम कस्य च न बुरीयाद बिना पुछे नहीं बताए नापृष्टम कश्यचि बुरायात न चाह न्याय न अन्याय से क्यों पूछता है तो भी नहीं कहना चाहिए न्याय से पूछता है तो जाना न भी मेधावी मेधावी बुद्धिमान जानता हुआ भी तो लोकमाचर लोक में से जैसे आचरण करे उनको लगे इनको नहीं आता है इसे ये कहा गया पूछता है तो आवश्यक है देकर कहना है तो इसे ये कहा गया अधिक नहीं कहे जितने और जितने आवश्यक इतने शब्द प्रयोग करें और काष्ट मनो कभी कद्यान बिल्कुल रहा तो कभी आचार मानो शब्द प्रयोग नहीं किया ये भी करते हैं करते रहते समय इसमें थोड़ा अभ्यास करने से कभी कभी करने पर उसमें अनुभव होता है बिल्कुल जो करके दूसरे को क्लेस देते हैं वो तो, तो नहीं है ठीक किंतु अपने कुछ करके मनो रहे कभी कभी से दिया कुछ नहीं अस अच्छा, समय मिला दो तीन चार घंटा अभी जब ध्यान कुछ करेंगे निकलेंगे नहीं बाहर नहीं जाएंगे तो मन रस है बाहर गया तो मन रहा घूमने नहीं जाते हैं विचार कर आज कोई कुछ बात नहीं करो आज चलेंगे ऐसी चुपचाप रहेंगे तो ये विचार करे कि चुप रहने का अभ्यास मन रहने का अभ्यास करें यो अभ्यास होता है सबके बीच में बैठे तो भी देखो सब बात कर कुछ होता है कि तो नहीं बोल कर रहे ये अभ्यास करना होता है दूसरे को पता नहीं चल गया कि हम मौन रहते करेंगे ऐसे मौन रहना है तो आवश्यक तो कुछ बोला नहीं तो नहीं बोला तो ऐसे महात्मा का एक अभ्यास है आशा में रहते हुए भी पढ़ना पढ़ाना इतने में शब्द प्रयोग बाकी स्पत्र पाठ में बाकी कितने दिन में ऐसे सप्ताह सप्ताह चल जाता किस व्यवहार नहीं जो व्यवहार करने वाले तो करते हैं पहले पढ़ते समय हम रहते समय पढ़ते पढ़ाते और सूत्र पाठ उससे असर तो कभी समय नहीं बात करने के लिए ऐसे किस समय चला जाता है कभी कभी बात किस प्रश्न ही नहीं, नहीं। छुट्टी के समय कोई आए तो उसे भी समय मिले तो समय मिले नहीं तो नहीं ऐसे हो जाता अपने आप ही तो ये होता है अभ्यास करने से होता है इस तक सहन करने के लिए कुछ कभी कष्ट होता है तो सह ये तप के अंदर आ गया व्रता एवं यथाव आखिर व्रत भी तप केन्द्र आ गया कृत्र चांद्रायण शांतपनादि विभिन्न प्रकाश व्रत है ये भी तप तपकेद्र आ गया औच अच्छा सतस तप तप के आगे स्वाध्याय टीका में आदि शब्द शब्दे नोम शौच्हाय मृज्जलाम शोधन है, है। आदि शब्द से गोमयाद ग्रहणते गोमय गोबर गोमूत्र गोमूत्रयावका गोमूत्र सिद्धम यवान्न गोमूत्र में पका यावको इसका भक्षण ये पवित्र करता कटाचार्य को त्यवहरणादि आदि शब्द से ग्रास परिमाण संख्या नियम ग्राह खाने का है। कितने खाने किस परिमाण से ये नियमशास्त्र में है अभ्यवरणादि मेथ्याभ्यवरणादनित वक्तव्य मेध्या अभ्यवरणादी चुकी उत्त मेथ्याभ्यवहरनाद्य मेध्याभ्यवहरनादिच अभ्यवरणादि मिथ्याहरणादिजन शौच इस कहना चाहिए तो केवल भोजन नहीं भोजन जनित शौचुद्धि तो कार्य में एक तोन प्रयोग करके कहा मेध्याहरण्ञा भाष्य में कहना चाहिए मेध्यावरण जनित जनित शौचम चित्तमला मदमान असूद तदपनय मन शौचम प्राणयात्रा मात्र हेतु्य अनुपाशा सतोष शर्वधान के लिए जीवन रक्षा के लिए जो आवश्यक जितने तो ग्रहण करने की है। इच्छा नहीं ग्रहण नहीं करे प्राग एवं स्वीकरण परित्याग आदिति विशेष स्वीकार करना परित्याग कर करना, करना उसके पहले ही इच्छा करना नहीं ग्रहण करने के प्राप्त तो करने के संतोष है काष्ठमोन इंगित नापि स्वाभिप्राय प्रकाशन तो ये काष्ठमोन है संकेत के द्वारा भी अपना अभिप्राय नहीं कहे और अवचन मात्र आकार आगे भाष्य में मुख्य मोक्षशास्त्राण्ययन प्रणव जपो वा ये आया स्वाध्याय नियम के अंतर्गत स्वाध्याय मोक्षशास्त्र है मुख्य प्राप्ति का साधन प्रतिपादन का शास्त्र है ये सब शास्त्र आध्यात्मिक शास्त्र का अध्ययन ही स्वाध्याय ये भी निम के अंतर्गत आया और मंत्र जप है कोई प्रणव हो अन्य जो मंत्र हो गुरु से दीक्षित मंत्र का जप के लिए प्रण जप नहीं जिसके लिए जो मंत्र जप है गुरु दीक्षित मंत्र ही श्रेष्ठ होता है ईश्वर प्रणिधान तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मापणशर प्रणिधान ईश्वर ईश्वरे सर्व कर्मा नाम अर्पण फल ईश्वर ही तो अग्र कर्म करना कर्म फल त्याग कर दिया मन से कर्म जो क्या ईश्वर का अर्पण करना तस् परम गुरु ईश्वर है परम गुरु परम गुरु के भी गुरु सर्व कर्म अर्पण सर्व कर्म ईश्वर परिधान सया समस्त अथ पथिव्रजन्वा सत्तपरीक्षण वितर्क जाल संसार बीज क्षय सा निव मृतभोगभाग सया सोअ पथिव्रजन्वा सयाम आसने रास्ता में चलता हो स्वस्थ हो परीक्षण वितर्क जाल परीक्षण वितर्क जाल वितर्क के कहेंगे संशय विपर आदि ये सब परीक्षण चिंता जाल रही वितर्क जाल है जाल जो वितर्क जाल से परीक्षण समाप्त हो गया चिंता जाल रही ये वितर्क जाल परिचण हो गया वितर्क समूह समाप्त हो गए संसार बीज क्षय में क्षमा संसार बीज के क्षय को चाहता हुआ ऐसा नित्यमुक्त अमृत भोगभाग यही अमृत अमृत आत्मा का प्रतीक का उसका ज्ञान के लिए चाहता है अमृत भोग भाग नित्य मुक्त हुई नित्य मुक्त होने के लिए ऐसे जिस किसी प्रकार हो हमेशा ही अपने लक्ष्य के केवल ध्यान करके वही चले संसार भी जो अज्ञान क्षय को चाहता है परमात्मा का चिंतन करता है ये सब यही जो है नित्य तृप्त तो रहता है निष्काम हो कर के निग होकर के रहता है तो अमृत होगा वह अमृतत्व तो मोक्ष को प्राप्त करता है टीकाणी वितर्को को, वक्षवाना है विर्क कहेंगे संशय विपरी उच संशय और विपरीत भ्रम ज्ञान युद्ध अभिसंधि उक्त अभिसंधि शुद्ध अभिप्राय शुद्ध हो किसमें शास्त्रीय में तर्क वितर्क नहीं विपरीत भ्रम नहीं संशय करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना है कर्म करते हुए यते यमन यम विष्णुपुराण उक्ता विष्णुपुराण उक्ता नियम विष्णुप्रणवीजमननेव क्रह्मचर्यमिंसा सत्यास्ते परिग्रहाकामो योग्यतामसो नयन साध्यायताब्रह्म तथा परवणमन एतम सेयम पंचपंच प्रकर्तिशिष्टफल्य निष्का विमुक्ति ब्रह्मचर्य अहिंसा चत्य अस्त्य अपरिग्रह कितने हो गए पांच ये ना। सेवे तो योगी निष्काम होकर सेवा करे मन तो योग्यता नयन मन में योग्यता को प्राप्त करते हुए ये अभ्यास करे साध्या शौच संतोष तपाशन्य सात्मान साध्या शौच संतोष तत्व कितने हो गी? पांच हो गया तथा थ पर प्रवणमन साध्या चौचसपिधान साध्या शौचसतोष तथा ईश्वर परिधान नितात्म निश्चित बुद्धियों करकेत ईश्वर परिधान आह्मी तथा परस्मिन् परवणमन मानो तो को परमात्मा में अर्पण कर देते यम से नियम पंच पंच प्रकृति था पांच यम पांच नियम विशिष्ट फल था काम्या कामना के से विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं निष्कामना विमुक्ति निष्काम होकर के ये सब करने पर मुक्ति फल प्राप्त तो होता है अंत गण शुद्धि के द्वारा एक तरषा यम यह हम में इसके लिए वितर्क कहेंगे वितर्क बाधने प्रतिपक्ष वितर्क के द्वारा आगे वितर्क कहेंगे अहिंसा जब बाधित तो होते हैं उसका विपरीत तो भावना करे प्रतिपक्ष विरोधी भावना करके वितर्क को नष्ट करे वितर्क के द्वारा बाधित होने से वितर्क को नष्ट करे विरोधी चिंतन करता हुआ वितर्क बाधने यमन आदि का वितर्क के द्वारा वितर बाध हो तो उसका प्रतिपक्ष भावन करे विरोध भावना करे करने से फिर वो यमन यम दृढ़ होते हैं टीका में श्रेयांश बहु विघ्न इतना अपवाद संभवे संभव प्रतिकार उपदेश परम सूत्र अवतार ये प्रसिद्ध है बहु विघ्न तु। तु। बहु विघ्न ये श्रेयसु, श्रेयस्ता श्रेयांशी बहु विघ्ना श्रेयांशी क्या प्रतिपद के श्रेयस इसका अर्थ क्या है जाकर मुझे बताओ प्रशस्त तरह है प्रशस्त शब्द से दिवचन विभज्य प्रदेश तरस प्रसन्न में होगा प्रस्य शब्द को सत्य करो प्रस्य किस होगा प्रशस्य किसको आदेश होगा प्रसो प्रस्य शब्द का सच्ची क्या होगा, स्रा, स्रा होगा। तो श्रेय शब्द बनेगा श्रेयांशी बहुचन श्रेयशी बहु विघ्न श्रेय कर्म में विघ्न होते हैं तो विघ्न की निवृत्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं और प्रयत्न तत्पर होकर करने से ही सिद्ध होता है यह अपवाद समय यमन आदि अनुष्ठान करते समय उसका अपवाद प्राप्त है नहीं होगा तो प्रतिकार उपदेश परम उसके प्रतिकार उपदेश के लिए सूत्र है यमन यमाना वितर्क के द्वारा बाधन होने पर उनके प्रतिपक्ष भावना करे विका नाम भाष्य ना भाष्य नहीं यदा से ब्राह्मण से हिंसादय वितर्क जाहिर हमेशा अहम अपना अनृतम भी वक्षा द्रव्यम से स्वीकिषा दारेसिच व्यवाही भाई परिग्रह से स्वामी भविष्य की एव उन्माग प्रवण वितर्क जल अतिदीपतेन बाध्यमस्तप्रतिपक्षा भाव वितर्क कविअकसुझन पर मन में भावना आ जाती है मन में से भावना पर वितर्क से बाध होता है बाध्य होता है ये सब यमन यम नहीं हो पाता है सुन पाता तो उसके विरोध की चिंता चिंतन करे जब ब्राह्मण साधक है ये मन में आया कभी हिंसा दे वितरका जायरन नहीं करना चाहिए ये वितर्क है ये करने लगा करने की चाहे जब वो मन विपरीत विपरीता तर्क वितरक विपरीत तरक ये सुस्त वितरका है वितर्क हिंसा आदि में हिंसादि कोई ही वितर्क सदस्य का वितर तर्का विपरिता तर्का तर्क ते सुतर्क है हिंसा दितर्क विरुद्ध तर्क विरुद्ध विचार हिंसा आदि में विरुद्ध विचार हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी विचार हिंसा करेंगे हिंसा दे का जायेरन अहिंसा में अहम हिंसा दि वितर्क है विरुद्ध तर्क ये सुतर्का है विरुद्ध तर्क का से विचार इंसान में विरुद्ध विचार क्या है हिंसा नहीं करनी चाहिए ये तो विचार ठीक है विरुद्ध विचार हिंसा करेंगे हमिंसा में हम अपकार ये अपकार करता है कुमारेंगे तो जब इसे रजोगुण तमोगुण अंतगुण शुद्ध होता है क्रोध होता है विपरीत विचार होते हैं तो अच्छे विचार करने वाले के मन में भी कभी किस समय रजोगुण बढ़ गया क्रोध हो गया लोभ हो गया विपरीत विचार आ जाते हैं ये संभव है अच्छे साधक में भी अच्छे साधकों में कभी क्रोध हो जाता है कभी कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार विचार आ जाते हैं तो ये सब हो इस बारे को समझे हम निष्ठा में हम अपकार नहीं अपकार करता है इसलिए मारेंगे और उस समय और कोई किसी का नहीं सुनेगा अनता उस बक्षाएं झूठ बोलते समय और घर हम बोलेंगे क्या हो जाता है और कुछ लोग झूठ नहीं बोलता वो अगर झूठ बोलेंगे सूर्य से बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ऐसा बता करिए झूठ ही बोलेंगे कुछ लोगों की आदत है अभ्यास है बिना कारण जिसमें कुछ लाभ है नहीं तो भी झूठ बोलना ऐसे कोई जहां जितना हो सकता है झूठ बोले उसमें भी खुश है और झूठ बोल दिया कोई उसको सच मान लिया बड़े मतलब ये बड़े खुशी है मतलब उस बेटू गई मैं झूठ बोलने पर ही सच मान लिया सच मानने वाले बुद्धि ही नो सच मानने वाले बुद्धिहीन कहीं झूठ बोलता है कि सच मान लिया हम कितने बुद्धिमान है झुट बोलते तो पता नहीं चलता है ऐसे कुछ कुछ होते हैं बिल्कुल पता नीचे गिरते है ये व्यर्थ ऐसे कुछ अभ्यास है झुट बोलने का अन्यता बख्शा नहीं झुट बोले और द्रव्य में और चाहिए पर द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए द्रव्य लेने डायरे सूच अत्य व्यवाही भविष्य में कोई कामी पुरुष अन्य में आसक्त होकर के व्यवाही इसमें संपुक्त हो ऐसे निष्ठा करता है परिग्रह सूचे स्वामी भविषण उसका जो परिग्रह समी ये मेरा हो जाए एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरना उद्गत मार्ग मार्ग से हट कर के विपरीत मार्ग में प्रवण होता है चित्त ढालू वितरक आगे बहुत है इससे क्या होता है वितर्क ज्वर्ण अतिदित तेना ये वितर्क रूप विपरीत भावना है ये ज्वरक समान सामान्य ज्वर्ण अतिदित्यना दीप्त तो प्रज्वलित तो अधिक होने से फिर ये यमोनियम कहाँ होगा उसके विपरीत भावना आने पर ये कुछ नहीं होगा बात के माना जब ये, ये बाधित तो होता है और नहीं हो पाता है तो फिर प्रतिपक्षा तो स्वयं विचार करके इसीलिए महापुरुष के अधीन होकर के रहते हैं कहीं महापुरुष ये मार्गदर्शन लेकर चलते हैं अपने गलती पता नहीं चलती अपने को ऐसा मान में कभी आता है स्वतंत्र विचार कर जाते हैं तो गुरु के अधीन जो रहते हैं तब तो अनुमति लेकर के पूछ करके करने पर ठीक होता है और नहीं पूछे अथवा पूछने पर भी हम ही करना ही निश्चय करके करें तो जब क्रोध बढ़ जाए रजगुण बढ़ गया अब किसी प्रकार दुखी हो गया किसी कारण से ऐसे होने के बाद मन में ग्लानी काम क्रोध हो दो सब जब आ जाते हैं विचार ठीक नहीं होता है फिर कुछ विचार करता है जो करता है गलत ही करता है इसलिए नहीं तो प्रतिपक्षी भावना कैसे करेगा किसको बताए कोई बताए बहुत क्रोध आता है क्यों क्रोध करता हूँ न उस पता नहीं चलता है उस समय लगता है मैं ठीक कर रहा पीछे तो पता चलेगा जो क्रोध करने वाले सब लोगों तो पश्चातापम नहीं करते हैं कोई कोई क्रोध क्रुद्ध क्रुद्ध होकर कुछ बोलते करते बाद में पश्चाताप करते बाद में उनको समझ में आता है कि व्यर्थ में क्रोध क्रुद्ध हो गया तो इसे मालूम होता तो क्यों होता ना उचित समय लगता है नहीं क्रुद्ध होते समझता नहीं लगता मैं क्रोध कोई कहेगा क्यों क्रोध करते नहीं क्रोध में कहता तो क्रोध कहाँ मिठी कहता ऐसे क्रोध होकर कहते गर्मी होकर के जितने कहेंगे क्रोध हो गया तो और क्रोध हो जाएंगे क्रोध कैसे हो गया और डांटेंगे तो समय से नहीं लगता है तो विपरीत भी, भावना किसे करेगा ये क्या जो बाधित होता है तो प्रतिपक्ष अनु भावे विपरीत भावना करें तो विपरीत भावना करने के लिए यदि हो जाए तो अंत में शुद्ध होने पर विपरीत भावना होता है अपने आप विचार करे ऐसे विपरीत भावना कद होने पर शीघ्र कुछ नहीं करके शिव चाहे बैठ करके भगवान का ध्यान चिंतन करके विचार थोड़ा करें ये विचार आ रहा है ये विचार ठीक है नहीं जो नहीं करना चाहे वो करने की इच्छा होती हिंसा करने के लिए झूठ बोलने के लिए परद्रव्य ग्रहण करने के लिए ये सब इच्छा होती है उसे क्या हानि लाभ विचार करें सर्वदा ही थोड़ा विचार करें क्या उसमें लाभ क्या हानि बहुत कुछ इकट्ठी कर लेंगे तो क्या लाभ होगा क्या हमारा लक्ष्य है लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ये सब सोचने पर हमेशा ही तत्पर रहना पड़ता है ये विचार नहीं कर तो प्रमाद होता है प्रमाद से फिर सब विपरीत होता है कैसे विपरीत हना है घोरेशु संसार अंगारेशु पच्य मान न मैया घोर संसार अंगार अंगार अग्नि रूप इसमें पच्यमा पकता है इसमें संसार में जन्म मरण चक्र ऐसे पच्य मान न है मैं शर्ण उपाय तो शरण को प्राप्त किया अभी कुछ करने के लिए सर्वभूत अभय प्रदान योग धर्म योग धर्म आरम्भ किया सर्वभूतों को अभय प्रदान करके जो सन्यास लेते हैं सर्वभूतों को अभय प्रदान करते हैं अभय देकर के अभ योग धर्म करते हैं यही करना है किसी अन्य से कोई मतलब ही नहीं किसको ना कष्ट देना अपने आप और साधन करना है सकलो अहम त्यक्ता वितरकान पुनः तान जे जो के विरुद्ध विचार है जिनको छोड़ दिया था छोड़ करके फिर उसको ग्रहण करें तान आददाना फिर ग्रहण करना संसार छोड़ करके सर्प धन छोड़ कर आते हैं उसे कितने अभिजोर धन एक कर देते हैं कोई कहे है बहुत ऐसा है धन काम छोड़ कर आया घर में गृहस्थ पिता पितामा पिता पर पपिता मधि दिखाएंगे हिसाब करेंगे तो धन कम है और बाद में आकर के कथा प्रवचन कर रुपया इसमें कर लो कर दे कर, कर, कर देते हैं करके फिर उसमें क्या लाभ है क्या हमें ये विचार करना चाहिए अपने कल्याण कैसे होगा ये जो सब छोड़ कर आए सन्यास त्याग है उत्तर स्ना लोके त्याग करके सन्यास होता है फिर सन्यासी के बाद फिर उसके पीछे शिष्य भक्त बहुत बने धन बहुत प्राप्त हो लोक में नाम क्या हो ये जो होता है तो ता तान आददान जिसको प्यार करके से योग धर्म अनुष्ठान किया फिर उसको ग्रहण करें तुल्य स्वृत्ते इति थे कुत्ता के या कु के या जो आचरण उसे आचरण के से करने तो उसके बराबर हो गया उसके आचरण कैसे यथास्वांतावदेही तथा त्यक्त से पुनराधदानी शाह कुत्ता पुलिंग है है, है। क्या है? शान स्वन षीय को जन क्या बनेगा द्वितीय बहुजन में द्वितीय भोजन में शान बनेगा स्व प्रतिपति स्व शन बनेगा बने हम्म द्वितीय बहुजन सुन बनेगा स्व मोहना संना शाम ये स्वाहे बांतावले वांतम अवले, अवले भीति बांतावलिंत बांता वमन क्या फिर उसको खा लेता है अवले कह उल्टी करके फिर उसको चाट कर फिर डालता है इसी प्रकार जो छोड़ करके सन्यास ले फिर ग्रहण करता है उसके बराबर हो गया ट्रैक्टर से पुनराधारा उसके समान हो गया एवं आदि सूत्रांतर सभी युग्यम है इसी प्रकार से जोड़ना है ठीक है तत् वितरक हत्य नास्तिक तिरोहितम एव किंचन वितरक लेखा तत्र तो स्वरूप प्रकार कारण धर्म फल प्रतिपक्ष भावना विषयान प्रतिपक्ष भावना स्वरूप इसी प्रकार केवल इतने दे दिया है जिसको चोर करके फिर ग्रहण करे तो उसके समान तो सर्वत्र इसे हिंसा करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा ये चिंतन न करे जितने जितने सब है सर्वत्र हम सब करेंगे तो पाप होगा नरक जाएगा दुख भोग करेगा विभिन्न में जाएगा उसका फल चिंतन करें आगे जितने निश्चित कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा ऐसे वितर्क विपरीत भावना करें एक बता दिया ऐसे प्रकार से सामान्य रूप से बता दिया जिसको छोड़ करके योग धर्म अनुष्ठान करने के लिए प्रारंभ किया फिर वही यमनियमादि का अभ्यास करके फिर आगे धारणा ध्यान समाधि आदि करने के लिए प्रारंभ किया फिर हिंसा करने लग जाए विपरीत करे, तो फिर उसको शांत वही कुत्ते जैसे कुकुर के आचरण जैसे हो गया ऐसा सोच करके ऐसा नहीं करे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाए तो कम से कम पीछे नहीं गिरे जिसको त्याग कर गया उसको फिर नहीं ग्रहण करे, आगे बढ़े आगे आगे चलने पर प्रगति होती यही विचार करके प्रतिपक्ष भावना करना चाहिए भीतर के ही बाधन है भावना करना चाहिए प्रतिपक्ष भावना करने पर यह मान्य प्रतिष्ठित हो तो आगे फिर प्रगति होती है जिसमें फिर और हिंसा में और अन्य प्रकार भी पाएंगे ओ...